पितासि लोकस्य य पिता लोकस्यम से पूज्य गुर्गया प्रतिम प्रभाव, पितासि जनयिता लोकस्य प्राणिजात चराचर सेवरजंगम से न कव जगतः पिता पूज्य पूजारहो यु गुतर कस्मा गुरतर ताह नवल्य अस् न ही ईश्वरदय सेशर व्यवहारापत्सम तबदनोंो नवती कुत एव अभ्यक स लोकत्रस्म अतिमीयते प्रतिमा, नविद्यते विते प्रतिमा यव प्रभाव से सतिम हे निरतिशय प्रभाव प्रभा